के द्वारा अध्यारित जिस पुरुष में हे वो पुरुष है षोड़शकल तम षोड पुरुष बीजासी कुमारम पृष्ठवंत अवरूव जो राजकुमार ने पूछा उसको मैं कहा उक्त वन अस्म ना हम इवं वेद यम पृछसी जो तुम जानते हो मैं नहीं जानता हूँ सक जो पूछते हो षोड सकल पुरुष मैं नहीं जानता एवं उक्तवती मई अज्ञान असंभावत तम अज्ञान कारणम अबाधिशम ऐसा मैंने कहा फिर मई अज्ञानम असंभावत मेरे में अज्ञान संभव नहीं ऐसा उसको लगा असंभावन तम तम असंभावना करने वाले उसको कहा मैं भारद्वाज से कहा असंभावन तम तम करने वाले भारद्वाज को अज्ञान कारणम अबिशं मैन का अज्ञान में कारण का टीका मे प्रश अज्ञा कारण पूर्व पृष्ठ में अज्ञानसं कारणमितर्थ अज्ञाने कारणम अबाधि अज्ञान में कारण काज्ञानसं इसमें कारण का अज्ञानस कारण मैंने कहा यदि कथंचि अहम तवया पुरुषम अवेदिशम विदितान यदि किस प्रकार में जानता होता तो एवं पुरुषम तुमने जो पूछा सोड कल पुरुष इसको यदि मैं जानता विदित कथम अत्यंत शिष्य गुणवत्ते अर्थे ने ते तो व्यम यदि जानता तो तुमको क्यों नहीं कहता और कहने के लिए अधिकारी अनाधिकारी को नहीं कहना चाहिए किन्तु तुम तो अधिकारी हो अत्यंत शिष्य गुणवत्ते शिष्यत्व ने उपस्थित होकर के पूछा है विनय पूर्वक तो शिष्य गुणवत्ते शिष्य का जो गुण ऐसे गुण वाले तुमको अर्थ्य नहीं चाहते हुए ना बक्षम सुनना चाहते हो गुण भी है तुमको क्यों नहीं कहता न उक्तवान असम न क्यों नहीं कहता भूय अप्रत्ययम एवं आलक्ष्य प्रत्ययी तुम फिर भी ऐसे कहने के बाद भी राजपुत्र में अप्रत्यय अविश्वास जैसे भूयपी अप्रत्ययम एवं अप्रत्यय जैसे दे करके लक्ष्य करके विश्वास कराने के लिए फिर कहा टीका में कहा अविश्वास मित्र था विश्वास नहीं किया मैं जो नहीं जानता वो कहा वो विश्वास उसको नहीं हुआ तो फिर उसको विश्वास देने के लिए प्रत्यायितुम ज्ञापितुम मैंने कहा समूलम समूला यह पिशिष्यति ये नृतम अभी वह मूल सह सह मूल सूल कौन अन्य अन्यथा आत्मा अन्य अपने अन्यत प्रकार होकर के अन्य प्रकार दिखाता है अन्यथा सतम आत्मा अन्यथा अतः जानता हुआ नहीं जानता इसे कहना अन्य भाषण करे अर्थम अभिव्यति जो मिथ्या भाषण करता है, है मिथ्या भाषण करता है तो यह सपरिशिष्य मूल के साथ परिश्रष सुख जाता है सूक्ष्म उपेती सुख जाता है यह उसका अर्थ क्या है सुख जाने का यह लोक लो को विच्छिद्यलोक परलोक से विच्छेद को प्राप्त करता है यह लोक में कुछ फल प्राप्त नहीं करेगा परलोक से भी नरक आदि को जाएगा विच्छेद हो जाएगा पुण्य कर्म नहीं होता है पुण्य कर्म न हो पुण्य फल प्राप्त नहीं करेगा यह लोक परलोकाभ्याम विच्छिद्य का टीका में अन्यथा सतम आत्मान अन्यथा करबन अन्यथा संतम क्या अर्थ है ज्ञानी न संतम अन्यथा कुरन अज्ञानी नम कुरन आरोप यित अर्थ ज्ञानी होता हुआ किस विषय का ज्ञान होते हुए अन्यथा करते नहीं जानता हूं अज्ञानी नम कर अज्ञानी करता है अज्ञानी तो अपने में कैसे करेगा यदि ज्ञानी है तो आरोप करेगा आरोप जानते हुए नहीं जानता हो कहना आरोप है बाधकार इच्छा जन्य ज्ञान ये आर्य ज्ञान कहते हैं ज्ञान एक प्रकार है अन्य प्रकार कथन करना आरोप हो आहार्य रूप आरोप हो आरोप करता हुआ अन्यथा संतम जो अन्यथा करता है तो मिथ्या करता है तो यह लोक पर लोग से भी नष्ट हो जाता है श्रेय मार्ग से अभिद्रेय ध्वन से नष्ट हो जाता है कथम तेनाव इतना अन सूचित अर्थ तुमको क्यों नहीं कहता ऐसे श्रुति में आया इसके द्वारा श्रुति से किया सूचित होता है जो सूचित हो, होता है उसे अर्थ को भगवान भाष्यकार कहते एवं जाने तस्मा नारहामी अहम अनुतमत ऐसा मैं जानता हूँ करने वाले इस इसलोक परलोक से विचिन्न हो जाता है नष्ट हो जाता है ये जानता हूँ इसलिए नार हामी अहम अनुतम भक्तों मूल हत जो मूल अभिवेक अज्ञान वो नहीं जानता है मिथ्या भाषण करता है मिथ्या भाषण का क्या फल है हानि नहीं जाने से मिथ्या भाषण करता है, जानता है।, करने से पर से हो जाता है। इसे अर्मी नहीं कर सकता हूँ मिथ्या भाषण नहीं कर सकता स राजपुत्र एवं प्रत्याय प्रत्याहित रथम आरोह प्रभु राज प्रगतवान यथागतम एवं ऐसे जब विश्वास दिलाया चुप तो चुपचाप विड़ित लज्जित होकर के शिष्य गुणों के साथ विनय के साथ आया था सुनने के लिए एक मैं नहीं जानता हूँ तो उसको थोड़ा सा सरम लज्जा जैसे है चुपचाप लज्जित होकर के रथ में चढ़ करके फिर वापस चला गया प्रगतवान ये था आगत जैसे आया था ऐसे फिर रथ में बैठ कर इसी चला गया कुछ नहीं कह कर करके तो चुप चुप चला गया तो इससे क्या सूचित अर्थ होता है एक तो न्याय तो उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्य एवं न्याय से शास्त्र में जैसे कहा गया विदिश पूर्वक जो शिष्य गुण योग्य होकर के विनय पूर्वक उपसन्न प्राय तो उपस्थित है योग्य है अधिकारी है इसको जानता आचार्य जो जानते हैं उसको विद्या वक्तव्य विद्या का उपदेश करनी चाहिए योग्य अधिकारी हो तो विद्या का उपदेश अवश्य करना चाहिए अन्य वक्तव्य सर्वास अवस्था से सब अवस्था से किसी अवस्था हो विद्या भाषा नहीं करना चाहिए सिद्धम यह इसी से सिद्ध होता है कतम नावक्षम कैसे नहीं कहता ऐसे श्रुति में कह से ये सिद्ध होता है तो योग्य अधिकारी को जो जानते है वो विद्या उपदेश करे और सर्वास अवस्था मिथ्या भाषा नहीं करना चाहिए सबके लिए कोई भी मिथ्या भाषा नहीं करना चाहिए यह सिद्ध होता है ठीक है कथमते नावक्षम इससे सुचित हो गया जो जानते हैं ज्ञानी योग्य अधिकारी को उपदेश करना चाहिए एक हुआ और समूलोवा ऐसा शोषण सुख जाता है परिससे सूचित अर्थ क्या हुआ अनृतम च न वक्तव्य सर्वासो अवस्था ये दूसरा हुआ ज्ञानी उपदेश करे योग्य अधिकारी को एक हुआ दूसरा है कोई भी हो यदि मिथ्या करता है सुख जाता है इससे सिद्ध होता है अनुतम च न वक्तव्यम सर्वासो अवस्थासो ये सिद्ध होगा मिथ्यावासन नहीं करना चाहिए ये सब के लिए तम पुरुषम तवाग तवाम पृछा उसी सोलो सक पुरुषों को पुरुषों विषय में आपसे मैं पूछता हूँ ममा हृदय विज्ञा न शल्य में वस्तितम मेरे हृदय मन में वो विज्ञा है जानना चाहिए जानना चाहता हूँ ज्ञातव्य रूप से है और हृदय में मन में कैसा है शल्य में अवस्थितम शल्य में वो शल्य होता है ए, शस्त्र जैसे शंकु शल्य अकील कंटक कैसे जैसे भेद कष्ट होता है ऐसे जैसे शरीर में कंटक वेदन हो गया अस्त्र आदि कष्ट होता है मन में इस प्रकार में ऐसे ही जैसे कंटक वेद हुआ ऐसे कष्ट होकर रहता है जब तक वो समाधान नहीं हो तब तक कष्ट होगा वस्तुतः तो स्वरूप नहीं शल्यम स्वरूप न शल तो अभाव आह विज्ञा स्वरूप तो शल्य नहीं विज्ञा शल्यम स्थितम विज्ञान है उसको ज्ञातव्य रूप से अभी तक है जैसे शल्य रहता है उसका समाधान शल्य निकलने तक तो कष्ट होता है इस प्रकार ये विज्ञात तो अभी तक है जब तक उसका ज्ञान नहीं हो तब तक कष्ट होता है क्वास वर्तते विज्ञान पुरुष ज्ञातव्य तो पुरुष सोलह सकल पुरुष कहाँ है कहा रहता है टीका में विज्ञाचन तो स्थित का अभिप्राय क्या है यावत जिज्ञासित न ज्ञाते तवत तद हृदय शल्यवध भाषते थी शल्य में जब तक तो जिज्ञासित वस्तु का ज्ञान नहीं होता है जानने की इच्छा है और ज्ञान नहीं होता है तब तक तो हृदय में मन में शल्यबद्ध भाष होते शल्य खिलक जैसे के जैसे भान होता है कष्ट होता है, है। इसमें भारद्वाज ने सोलह सकल पुरुषों के विषय में पूछा उसको पूछाता है कौश हिर ने राजपुत्र ने पूछा था अब ये प्रश्न किया विपलाद महर्षि से तस्मे सहवाच तस्मे भारद्वाज सबिपलाद भा यह कहा शरीर समय स पुरुष हो यहाँ अंत शरीर शरीर के अंदर है पुरुष है योड़श कला प्रभोवंती थी जिसमें ये सब सोडश कला आगे सोलह कला कहेंगे उत्पन्न होते हैं वही सोलह कला पुरुष यहाँ शरीर में है तस्में सहवाच यह अंत शरीर शरीर के अंदर है अंत का अर्थ करते हृदय पुंडरिकाकाश मध्य अंत का अर्थ हृदय पुंडरी हृदय कमल है कमल तुल्य उसके अवच्छिन्न को पुंडरी का आकाश कमला अवच्छिन्न हृदय आकाश पुंडरी का आकाश मध्य है सब पुरुष हो पुरुष यह हृदय कमल हृदय कमल के अंतर्गत आकाश में ही है न देशांतर अन्य देश में नहीं यही अंत में है हृदय के अंदर विज्ञा षोड़ कला प्रभवती एक का उचमा आगे कहेंगे भक्ष्यमान अभी कहे जाने वाले कहेंगे भक्ष्यम है वर्तमान समीपे वर्तमान पदवा अभी कहे जाते कहने वाले कहेंगे उच्च मान सकला कलाश सकला प्राण आदि प्रभवंती प्राणाद्या प्राणादि आदि सकला कला है अवय तुल्य है उत्पन्न होते हैं प्रभवंत का ये षोडशकलाउपूता सकल इव निष्कुष लक्ष्य अविद्यापनयन विद्या सपुरुष सपुर दर्शित कलाना तत्प्रभुत्व षोडशकला उपाधिता षोडश कला कहेंगे कहंग ये उपाधि उपाधिता उपाधि इन उपाधि के द्वारा वह निष्कल पुरुष है सोलह सकल पुरुष शुद्ध तो है निरवय है फिर भी इन उपाधियों के द्वारा सकल कला वाले जैसे अवय वाले जैसे दिखता है लगता है निरवय होने पर भी उपाधि के कारण जैसे लगता है निष्कल पुरुष लक्ष्य अज्ञान के कारण उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होगा तो निरवय निष्कल है निष्कल निष्क्रिय शांत निरवध्यम निरंजन निरवैव निर फिर उपाधि के कारण सकल सावैव जैसे लक्षित तो होते के तद उपाधि कला अध्यारोप अपनयन निष्कल षोड़ सक पुरुष की जो उपाधि होगी कला है कला का आरोप होता है वास्तव तो कला नहीं अध्यारोप का अपनेन कर देंगे ज्ञान से अध्यारोपण निवृत्त हो जाए किससे निवृत्त होगी विद्या ज्ञान से विद्या के द्वारा आरोप आरोप की निवृत्ति होगी उपाधि कला है कला का आरोप होता है आरोप की निवृत्ति विद्या से इसल दर्शित हो केवल मतलब निष्कल निरवय पुरुष दिखाना है ज्ञान होगा इति कला नाम तत्प्रभोत्तम इसलिए कला कला उससे उत्पन्न हुई इसे कह प्रभोतम तो उच्च कहा जाता है यही इस कला इसमें से उत्पन्न हुए इससे उत्पन्न हुए जिसे रजू से ही सर्प उत्पन्न हुआ अंत में सर्प रज में लीन हो जाता है वस्तु तो सर्प तो की उत्पत्ति ही नहीं वो दिखता है सर्प है तो कहते हैं रज्जु से तो रज्जु से कौन से रज्जु से अतिरिक्त तो कोई कारण नहीं अंत में फिर रजु में लीन हो गया रज्जु से बीन है ही नहीं इसी प्रकार तत्प्रभु तो कहने का अभिप्राय वो कला आत्म निष्क्रिय पुरुष से निष्कल से अलग है ही नहीं उससे उत्पन्न हुए तदरूप है वस्तु तो उसमें अध्यस्त है तदरूप तो इसे जब तक तो अध्यस्त वस्तु में सत्य तो बुद्धि वो रज्जु है रज्जु है इसे कहा जाता है वो सर्व है ही नहीं रज्जु में ठीक ही कला आरोपित है ज्ञान होने पर आरोप निवृत्त होने से तदरूप हुआ इसलिए कला में में तत्प्रभाव तो कहा जाता है इसको शुद्ध स्वरूप को दिखाने के लिए वस्तु तो उससे उत्पत्ति नहीं है कला वास्तव है टीका में पुरुष से षोड़शकल तो न साक्षात सात पुरुष को षोड़श शो कला कहा शो कला, शो कला शो कला तो न, कला है न, कला षोड़श पूर... तो कला वाले वस्तु तो कला अवयव वाले पुरुष साक्षात उसमें साक्षात्में सावे होने के कारण षोड़श कला पुरुष है उपाधि के बिना षोडश कला पुरुष है ऐसा नहीं है क्योंकि साहब नहीं सावे सवैवत्व ना साक्षात षोडश कला ऐसा नहीं है किंतु कला जनकत्व ना कला है अवयव का जनक है पुरुष कलाजनक तो भी वस्तुत नहीं, तो आ, आ, तो नहीं। है कि अज्ञान के कालाजनकम्वाद कलारूप उपाधि बाला है पुरुष तदुपाधिवाद पुरुष से पुरुष ऐसे कलारूप उपाधि बाला से कला का कारण है एता यस्ोड़ कला बाके। इति तत्तात्मा उस वाक्य का तात्पर्य श्रुति वाक्य का जो सोड कला है उत्पन्न होते हैं इसका तात्पर्य सोड कला है जो उपाधि है उससे निष्कल सकल जैसे लक्षित तो होता है अज्ञान के कारण उपाधि रूप कला का आरोप ज्ञान से निवृत्त होने से शुद्ध पुरुष ज्ञान होगा इसी के ज्ञान कराने के लिए कला उस उत्पन्न इसे कहा जाते है नु केवल आत्मा प्रदर्शता किम वक्षण कलाउक् इत्यथ शुद्ध जो आत्मा है उसको बताना चाहिए और वो आगे कला कहने कला कथन करने की क्या क्या अभिप्राय है ऐसा शख्यांश कहते है तद तो उपाधि कला अध्याय अपने न उपाधि रूप कला है अध्यस्त है आरोपित है उसकी निवृत्ति के बिना वो सकल जैसे लगता है निष्कल होते हुए इसलिए उपाधि की निवृति से शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हुआ उपाधि की निवृति के बिना शुद्ध स्वरूप ज्ञान साक्षात नहीं हो सकता है इसलिए उपाधि अध्यारोप का अपने के से शुद्ध का ही जिस प्रकार स्वरूप इसको ज्ञान कराना है अत्यंत भाष्य में प्राणादि नाम अत्यंत निर्विशेष ही अद्वये शुद्ध तत्व न सक्यो अध्यारोप मंत्रण प्रतिपाद्य प्रतिदनाद व्यवहार कर आरोप्य प्राणादीना प्राणादी कलारूप से कहेंगे ब्रह्म तो अत्यंत है कोई विशेष उसमें नहीं निर्विशेषत निर्गता विशेषा कोई विशेष नहीं अत्यंत निर्विशेष कुछ भी विशेष कुछ भी धर्म नहीं शुद्ध स्वरूप अद्वय अद्वितीय शुद्ध कोई धर्म कोई गुण जाति कुछ भी नहीं नहीं उनसे अद्वितीय शुद्ध तत्व में प्राणादि नाम अध्यारोप प्राणादियों का आरोपों के बिना प्राणादि कलाओं का आरोप से नहीं करके प्रतिपाद्य प्रतिपाद का व्यवहार कर्तुम न सक्य है शुद्ध स्वरूप में न सक्य है न सक्य कि प्रतिपाद्य प्रतिपादनादिव्यवहार करतुम न सक्य कोलाओं के आरोप के बिना शुद्ध स्वरूप में निर्विशेष में न न शक्य शक्य के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य व्यवहार प्रतिपादन नाम करिय ब्रह्म है निर्विशेष प्रतिपादन शब्द के द्वारा आदि व्यवहार व्यवहार ज्ञातव्य ज्ञापन है शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य प्रतिपादन उपदेश उपदेश उपदेशा व्यवहार कुछ भी नहीं कर सकते कलाओं के आरोप के द्वारा होगा कलाओं के आरोप के बिना ऐसे उपदेश प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है इसीलिए ही कलाओं का कला नाम प्रभव स्थिति आरोपियंत प्रभव स्थिति और अप्य कला है उपाधि उनकी उत्पत्ति उनकी स्थिति और उनका प्रलय उत्पत्ति स्थिति प्रलय आरोप वस्तु उसमें है ही नहीं आरोप किया जाते है इसी प्रकार श्रुति में जहाँ जहाँ आकाश आदि की सृष्टि कही गई वो भी इसी प्रकार है सृष्टि स्थिति प्रलय भी शुद्ध ब्रह्म में आरोपित तो होता है आरोप करके ही ब्रह्म का उपदेश करेंगे जगत कारण तेना पे लक्षित तो कराएंगे जगत कारण तेना जगत है कार्य कारण से अत्रिकता नहीं है उपाधान तो कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं होता है ये सब बता करके अंत में सब ब्रह्म रूप है ऐसे उपदेश करने के लिए उसमें स्थिति-स्थिति प्रलय का आरोप में भी भी इसी प्रकार कलाओं का आरोप उत्पत्ति-स्थिति प्रलय रूप से किया जाता है कलाओं का आरोप करके ही उसका उपदेश किया जा सकता है कलाओं के आरोप के बिना उसका उपदेश नहीं हो सकता है उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है अविद्या विषय अविद्या विषय चैतन्य अभ्यतिरिक वही कला जायम तिषंत प्रलियम प्रलियमा सर्वदा लक्ष्यंत अविद्यास अविद्या के कार्य है अविद्या से चैतन्य अभ्यति कला तो कला अविद्या के कार्य है हो। काल होकर के उसमें चैतन्य अव्यतिरिक वही जायमान चैतन्य अभिन्न उत्पन्न होते चैतन्य अभ्य चैतन्य से भिन्न कुछ अत्यव्य तो है, हो, भी है से भी होते सर्वदा लक्ष्य सर्वदा उत्पत्ति स्थिति प्रलय काल में जितने कला है आरोप है अविद्या के कार्य है अविद्या के होने से वस्तुतः अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु अत्यन तो नहीं होता है अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य इसलिए चैतन्य नहीं है चैतन्य से ही नहीं अध्यस्त उत्पत्ति स्थिति प्रलय होकर के लक्षित तो होते हैं ठीक अत्यंत निर्विशेष अविद्या विषय है अविद्या अधीन अविभाष्य है अविद्या विषय है चैतन्य अभ्यतिरिक अविद्या के विषय अविद्या के अधीन अविद्या कार्य कालत्र तासाम चैतन्य रूप अधिष्ठान अव्यतिरिक रजुसर्पवन मृषात्व अविद्याशयत्व साधनू काल में उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों काल में तां चैतन्य रूप अधिष्ठान अव्यतिरिक अधिष्ठान चैतन्य रूप चैतन्य रूप अधिष्ठान से अतिरिक्त अतिरिक्त नहीं क्योंकि अध्यस्थ है अध्यस्थिक सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त नहीं होती अधिष्ठान अव्यतिरिक्थ अधिष्ठान से अभिन्न अधिष्ठान रूप ही तीनू काल में सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों काल में अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से ही नहीं जैसे है रज्जु सर्पव रजू सर्प राज्य में कल्पित सर्प को रजू सर्प कहते हैं रजू सर्प की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जब दिखता है प्रारंभ में रजू सर्प दिखने लगा और बहुत देर तक दिखता है स्थिति और अंत में ज्ञान हो गया रजू का तो सर्प उसमें लीन हो गया रज रूप हो गया तो राज्य so, रजूसरूप उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों काल में रजू से ही नहीं केवल दिखता है झूठा अंत में उसमें कुछ रजुसरूप जैसे मिथ्या है इसी प्रकार ये कला सब जीतेथ्या है अध्यस्त है वास्तव नहीं अविद्या इसलिए अविद्या के अधिन अविद्या का कार्य वास्तव नहीं उसको चैतन्य अव्यतिरिक नहीं कला जाए मिथ्या होने से ही चैतन्य से ही, अध्य। अध्य। नहीं नहीं चैतन्य जितने कला प्राणादी की उत्पत्ति होती है वो चैतन्य से अतिरिक्त नहीं चैतन्य अव्यतिरिक लक्षित होते है चैतन्य से अभिन होकर लक्षित होते इसके कारण जो कला की उत्पत्ति होती है वो कला चैतन्य से अभिन्न होकर लक्षित होने के कारण ही विज्ञानवादी की भ्रांति हुई विज्ञानवादी विज्ञानवादी की भ्रांति भ्रांतिया दिल्ली करती चैतन्य से अभिन्न होकर लक्षित होते कला इसको दृढ़ करते हैं। क्योंकि इसलिए विज्ञानवादी को भ्रांति होगी वो विज्ञान क्षेत्रित्व कुछ नहीं है विज्ञान क्षेत्र कुछ नहीं ऐसा लगता है क्यों क्योंकि जो कला कार्य जितने हैं वो चैतन्य से अभिन्न रूप से दिखते हैं भिन्न रूप से नहीं है चैतन्य से भिन्न नहीं होने से चैतन्य रूप ही ये विज्ञान रूप ही है ऐसे विज्ञानवादी कहते हैं जो कुछ कार्य से ज्ञान नहीं है ज्ञान से त्रिता नहीं जब घट दिखता है घट ज्ञान के बिना घट नहीं दिखता है घट ज्ञान हो तो घट का प्रकाश तो जितने कार्य प्रपंच है वो चैतन्य से अभिन्न होकर के शब्द से चिद शब्द से भान होते हैं तो चैतन्य से अभिन्न रूप से होने से तदरूप ही विज्ञान रूप ही है विज्ञानवादियों विज्ञान की इसलिए भ्रांति होगी कि विज्ञान श्री तो कुछ भी नहीं है कला की उत्पत्ति होती है चैतन्य अभिन्न होकर चैतन्य अभ्य से लक्षित तो होते हैं चैतन्य रूप से लक्षित तो होते हैं ये हेतु है, तो है। विज्ञानवाद भ्रांतिया दृढ़ करती विज्ञान की भ्रांति है भ्रांति के द्वारा उसको दृढ़ करते है ये लक्षित तो होते है चैतन्य अभ्यत हेतु क्या है इसलिए मिथ्या है मिथ्या के लिए हेतु कला मिथ्या है उसके लिए हेतु चैतन्य अव्यतरिक लक्ष्यमाणत्म चैतन्य अव्यतरीकरण लक्ष्य मणत्वात कला न मिथ्यात्म कला मिथ्या है क्या कारण है क्योंकि चैतन्य अव्यतरीकरण लक्षित होते चैतन्य चित नहीं और ये हेतु को दृढ़ करते है कि इसलिए विज्ञानवादी को बौद्ध हो विज्ञानवादी योगाचार मते तो संतर्त योगाचार मत है ज्ञान का विवर्त सब उनकी भ्रांति से दृढ़ करते कि चैतन्य लक्षित होता है चैतन्य से तो लक्षित होने से उनकी भ्रांति होगी विज्ञान ही है सब कुछ अतएव भाष्य में अतएव भ्रांता के अग्नि संयुगत घटाद आकार चैतन्य प्रतीक्षण जायेत न ये विज्ञानवादी के नैचित भ्रांत है विज्ञानवादी में बौद्ध भ्रांत क्या कहते घृतम अग्नि के समय से घृत पिघल जाता है फिर ठंडा होने पर पड़ गया जैसे घृत पिघल जाता है इसी प्रकार चैतन्य ही घटा दिया प्रतीक्षण जाए थे नश्यति चैतन्य चा। ही घट रूप से बन चैतन घट बन नष्ट होता है प्रतिक्षण उत्पन्न होता है नष्ट भी होता है घटा दिया चैतन्य प्रतिक्षण उत्पन्न दीप शिक्षा को दृष्टान देते, देते है प्रतिक्षण नीचे से ऊपर शिक्षा जाती है और क्षणिक है स्थिर दिखता है लगती स्थिर है किन्तु नीचे से ऊपर इसे चलते है दीप शिक्षा यणिकम जो सत विद्यमान और शौक्षणिक है में भावा जितन तो सु, सद्रुप है। सद्रुप नहीं है प्रतीक्षण जाये तश्यति भ्रांत के विज्ञानवादी टीका में घृतम यथा अग्नि संगात द्रवावस्था प्रतिपद्य घी घृत अग्नि संबंध से द्रवावस्था पिघल जाता है द्रव, द्रवीभूत हो जाता है प्र, करती है, प्राप्तकर्ता घृत एव अहम आकार आलय विज्ञान में विषयाकार वहता चैतन्य व्यतिरिक प्रत्यय गमयती अभ्रन उपपति घृतस्था कुत्तकर्ता है एवं, अहमाकारम दो प्रकार विज्ञान मानते हैं प्रवृति विज्ञान आलय प्रवृत्ति विज्ञान है उसको कहते हैं आलय विज्ञानम और इधम आकार अयम घट इधम आकार है प्रवृति विज्ञान अहम आकार आलय विज्ञान ही वासनावसाद वासना है संस्कार के कारण विषया कारण जायते विषया कारण घटपट कारण जायते जो विज्ञान ही आलय विज्ञान वही विषया कारण जायते बतता योगाचार मते विज्ञानवादी कहने वाले की तेषा भ्रम उनका ब्रह्म है विषय से चैतन्य व्यतिरिक प्रत्यम गमयती विषय घटपटादि चैतन्य से अतिन ही अव्यति प्रत्य गमय कराते भ्रम ज्ञान कराता है प्रतीत प्रत, होता है थी चैतन्य से अभिन्न होकर प्रतीत होता है इसको ज्ञान कराता है ज्ञान उनका इसलिए उनको हुआ चैतन्य तो कुछ नहीं कारण है जितने कला वो सब चैतन्य से अभिन्न ही है। दिखते हैं लक्षित तो होते है इसलिए उनको भ्रम हो गया वो ज्ञान ही है विज्ञान क्षत्रिय कुछ नहीं अन्यथा यदि चैतन्य अभिन्न रूप से नहीं होते लक्षित तो नहीं होते तो ज्ञान रूप ही है विज्ञान रूप ही इससे भ्रांति नहीं होनी चाहिए वो जितने घटपट आदि सब ज्ञान रूप ही है ये भ्रांति होने का कारण है क्योंकि जितने अनात्मक वस्तु उत्पन्न होते सब चैतन्य अभ्य तरीके से ही लक्षित होते अभिन्न से लक्षित होने से वो ज्ञान रूप ही उनका भ्रम हुआ इससे सिद्ध हुआ जो सोलह कला है वह अभी चैतन्य चैतन्य से अभिन्न होकर के लक्षित होते हैं अर्थात चैतन्य से अतन मिथ्या है जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय काल में सर्वदा लक्षित होते हैं इसलिए कलाओं का आरोप करके शुद्ध निर्विशेष को ज्ञान कराना है ठीका नषय चैतन्य अव्यतिरिक प्रतिमाद विषय विज्ञान रूपेण चैतन्य भावी के चैतन्य प्रतितिम चैतन्य विषयों की विषयों का प्रकाश घटपट विषय उनका प्रकाश होता है चैतन्य अव्यतिरिक नाम चैतन्य ज्ञान अभिन्न होकर के ही प्रतीत होती है यह नियम है जितने विषय अधिष्ठान चैतन्य से अभिन्न होकर के भान होता है विषय नाम चैतन्य अव्यतिरिक नियम प्रती के नियम ज्ञान है चैतन्य से अभिन्न होकर के विषय प्रतीत होते है ज्ञान के बिना विषय प्रतीत नहीं होते तो अधिष्ठान के सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में दिखती है अधिष्ठान की सत्ता विषय में अध्यस्त वस्तु की सत्ता है ही नहीं जैसे राज्य में सर्प की सत्ता है ही नहीं फिर भी अस्ति, शक्ति में रजत की सत्ता नहीं फिर रजतम अस्ति ऐसे कहते है तो अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में दिखती है रज्ज में सत्ता है, सद है वो दिखता है सर्प में शुक्ति में अस्तित्व है वो दिखता है रजत में अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में ठीक अधिष्ठान का स्फुरन भी अध्यस्त में अधिष्ठान चैतन्य है चैतन्य अव्यतिरिकण प्रती होती विषय इसे नियम होने से विषय विज्ञान रूपण चैतन्य भाव है काल में शुद्ध चैतन्य तो है रूप रूपरस घटपटादि ज्ञान रूप से चैतन्य नहीं हो सम विषय विज्ञान रूपेण चैतन्य नहीं रहता है सुरस्ति मूर्चा प्रलय काल में विषय के विज्ञान घटपटादि ज्ञान रूप से चैतन्य नहीं है ज्ञान नहीं होता है घटपट ज्ञान नहीं होता है विषय विज्ञान रूप से चैतन्य नहीं होने से उनको विषय जो भान होता है चैतन्य अभिन होकर भान होता है जब विषय ज्ञान नहीं है तो, नहीं तो उनको भ्रम हो गया चैतन्य भी नहीं रहा जब दिखता है विषय ज्ञान अभिन होकर दिखता है सरस्वती में विषय का भान नहीं होता है तो विषय ही चैतन्य रूप से दिखता है चैतन्य सत्युत विषय नहीं सरस्वती में विषय नहीं होता चैतन्य भी नहीं है सब शून्य हो गया इसे शून्यवादी को, को भ्रम हो गया सुश्रुत शून्य भ्रम जात के सांचित माध्यमिक बहुत मुख्य माध्यमिक विवर्तम शून्य से मैंने नहीं जगत शून्य का विवर्त कहती उनको शून्य भ्रम हो गया विज्ञान भी नहीं रहा क्योंकि जब जब विषय ज्ञान होता है विषय दिखता है चैतन्य अभिन्न ज्ञान अभिन्न होकर दिखता है उनको निश्चय हो गया चैतन्य से ज्ञान से अतिरिक्त विषय है नहीं विषय नहीं दिखता है इसे चैतन्य अव्यतरित प्रतीकर होती भ्रांति से चैतन्य अभिन्न प्रतीत होती विषय की प्रतीति चैतन्य अभिन्न हो करके ये दृढ़ हो जाता है, है। भ्रांति से भ्रांत्या चैतन्य अव्यतरित प्रतीकर दृढ़ करते है तन निरोध भाष्य में तन निरोध है शून्य में इसे भगवान भाष्यकार कर दृढ़ करते चैतन्य अव्यत प्रतिति होती है विषयों का विषयों की प्रतिति चैतन्य अभिन्न रूप से होती है इसको दृढ़ करते हैं इसलिए शून्यवादी को भ्रम हो गया सूतिकालीन विषय नहीं है विषय नहीं होता है तो चैतन्य नहीं रहा क्योंकि उनको लगता है विषय चैतन्य अभिन्न है चैतन्य से अतिरित ज्ञान से अतिरित है ही नहीं विषय जैसे विषय नहीं तो ज्ञान भी नहीं रहा शून्य हो गया ये भ्रम होने के भ्रम से, से ये सिद्ध हुआ सब विषय चैतन्य अभिन्न होकर के प्रतीत होते हैं। तो सोलह सौ कला भी कला चैतन्य अभ्य से ही प्रतीत होती है यही सिद्ध Rider होता है तन जब विज्ञान विषय विज्ञान निरोध हो गया तो शून्यमिव शून्य जैसे होगी और कुछ नहीं रहा है इतनी मध्यमिकौद्धलो कहते टीका चैतन्य अन्य कलारूपाधिष्ठान न संभवती कलाकार नया एक पक्षव्याजन संकते नया एक चैतन्य कहते बुद्धि आत्मा में उत्पन्न होता है वो अनित्य है चैतन्य अनित्य है वो चैतन्य है बुद्धि बुद्धि के संबंध से आत्मा को चेतन कहते नहीं तो आत्मा चेतन नहीं है नायक लोग कहते बुद्धि के संबंध से आत्मा चेतन होगा नहीं तो जड़ है तो चैतन्य बुद्धि आत्मा में उत्पन्न होती बुद्धि अनित्य है चैतन्य से अनित्य से जो अनित्य है वो आरोप का अधिष्ठान नहीं होगा जितने अनित्य वस्तु है सब अध्यस्त है वो आरोप का अधिष्ठान कोई नित्य वस्तु बना चाहिए स्वयं ही नहीं रहे तो आरोप का अधिष्ठान कैसे बनेगा चैतन्य तो अनित्य है अनित्य होने के कारण कलाओं के आरोप का अधिष्ठान नहीं बन सकता है कला आरोप अधिष्ठान तो न संभवती चैतन्य से चैतन्य में आरोप अधिष्ठान संभव नहीं है क्योंकि जितने अनित है वो सब का तो कार्य है कला कार्य तो आता कला के कार्य है चैतन्य को भी कला क्योंकि चैतन्य बुद्धि मानते हैं वो कला का कार्य बुद्धि भी अंतकरण का कार्य है कलाकारी है कला कार्य होने से वो आरोप का अधिष्ठान नहीं होगा वो जो कार्य होगा वो तो अध्यस्त है अधिष्ठान कैसे मानेगा इतने न्याय के पक्ष उक्ति ब्याजे न्याय के पक्ष उक्ति ब्याजे ना उसके नायक कथन करके उसकी चल से शंका करते वाष्य में घटादि विषय चैतन्यम चेतुर्त्य नित्यस्य आत्मनु अन्यम जायते विनश्यती पर नायकलोक घटाद विषय चैतन्यम घटको घटादी विषय ये चैतन्य तैतन घटाद विषय घट विषयक ज्ञान अयम घट अयम पट घटादि विषयक चैतन्य ज्ञान ये बुद्धि चेतर नित्य से आत्म चैतन्य का अधिष्ठान होता है चेतन चैतन्य संबंध से चेत हो गया आत्मा आत्मा को नित्य मानते नित्य से आत्मन आत्मा नित्य है और चेतन चैतन्य वाला चेतन चैतन्य के संबंध से चेतन होता है वह चैतन्य अनित्यम घटादि विषय के ज्ञान अनित्य है हमेशा घटादि विषय ज्ञान नहीं होता है कभी होता है नष्ट होता है अनित्यम चैतन्यम ज्ञानम आत्मा अनित्य चेतन चेतन है चैतन्य संबंध से उसमें अनित्य ज्ञान उत्पन्न होता है जाये थे और ज्ञान तो तृतीय क्षण हो जाता है प्रथम क्षण तृतीय क्षण नाशिक वो भी ज्ञान को अनित्य कहते निकल उनके अनित्य का अर्थ तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम ज्ञान तृतीय क्षण में नष्ट होता है तृतीय क्षण में ध्वंस होता है तृतीय क्षण वृत्ति धवंस के प्रतियोगी ज्ञान है और बौद्ध भी अनित्य कहते हैं वो अनित्य प्रत्यक्षण उत्पत्ति नाश मानते प्रत्येक क्षण जिस क्षण उत्पत्ति नाश है यह अनित्य और नाय के लोग ज्ञान को अनित्य कहते हैं प्रतिक्षण उत्पत्ति उसी समय नाश ऐसा नहीं तृतीय क्षण में नाश होता है प्रथम क्षण उत्पत्ति द्वितीय क्षण स्थिति तृतीय क्षण नाश हो गया स्थिति एक क्षण है उसको लेकर एक क्षणिक भी कहेगी अनित्य कहते जहा है प्रत्यक्ष नहीं किंतु तृतीय क्षण है ये निकलते चार भाग का लोकाते चैतन्य भूतों का चार भूत चार ही चैतने. भूत मानते आकाश नहीं मानते प्रत्यक्ष होता है उसमें धर्म है चैतन्य भूत शरीर बन गया विभिन्न विलक्षण आकार बन जाने से चैतन्य उत्पन्न हो गया और कोई चेतन नाम को कोई पदार्थ ही नहीं आत्मा नाम को भूत से तो कुछ है नहीं, ये चार भाग लोग कहते ठीक है में भूत धर्म का से क्या है भूत तो बाहर भी है पृथ्वी जल तेज वहाँ कहाँ चैतन है इसलिए कहते है भूत कैसे भूत देहा कारण संहत भूत धर्म ही जब देहा कारण सब भूत एक हो गए वहाँ चैतन्य दिखता है जैसे मध्य बनाते है कुछ फल पुष्प आदि उसको विलक्षण संबंध से मिला करके चढ़ा कुछ करते उसमें मधिर शक्ति आ जाती है ठीक इसी प्रकार ये देहाकार से भूत जो संवात हो गया एक हो गया उसमें एक चैतन्य उत्पन्न हो गया वो कोई अतिरिता ही नहीं ऐसा कहते हैं आत्मा नाम कोई पदार्थ ही नहीं चैतन्य आरोपाधिष्ठान सिद्धार्थम नित्यत्व एक चदन स्थान निराकर अब ये सब मत का निराकरण करते हैं चैतन्य आरोप का अधिष्ठान है आरोप अधिष्ठान तो चैतन्य में आरोप अधिष्ठान तो लिए है, है। तो आरोप का अधिष्ठान ऐसा कहते तो हुए तान पक्ष पक्ष भास, का निराकरण करते भाष्य भाष्य में अन्धर्म का चैतन्यम आत्म नाम रूपादि उपादि रूपाधि उपाधि आत्मा प्रत्योभाषमा चैतन्य लोग अलग उत्पन्न होता है चैतन्य कैसे है अनपाय उपजन धर्म का अचैतन्यश उपजन है उत्पत्ति वृद्धि उत्पत्ति नाशाय उपजन है उत्पत्ति नाश उसका नया समास कर देंगे तो अनपाय उपजन धर्म का नाश नहीं उत्पत्ति नाश रहित धर्म वाला जिसमें उत्पत्ति नाश नहीं उपजन धर्म का चैतन्य ऐसे चैतन्य उत्पत्ति नाश नहीं नित्य ऐसे चैतन्य आत्मा ही चैतन्यम आत्मा ही वो जिसमे उत्पत्ति नाश कुछ धर्म नहीं वो न ना उत्पत्ति नाशी उत्पत्ति नाश ने नित्य आत्मा ही चैतन्य नाम रूपाधि उपाधि धर्म ही प्रत्यभाष वस्तु तो शुद्ध चैतन्य एक है उत्पत्ति नाश रहित नित्य और एक ही है किन्तु उपाधि के धर्म से उपाधि युक्त भान होता है उपाधि क्या है नाम रूपाधि नाम रूप नाम शब्द रूपे उपाधि धर्म से प्रत्यय वास्तु तो उपाधि धर्म से लक्षित होता है उपाधि के धर्म से दिखता है वस्तुतः तो एक ही आत्मा है नाम उपाधि है, उपाधि उपाधि धर्म से दिखता है अलग अलग, अलग दिखता है प्रत्य भाषिति टीका में नाना कार्य शेष कार्य नाना प्रत्यय भाषति उपाधि अलग होने से उपाधि के धर्म से नानात्वन तुन होता है एक होकर के भी उपाधि के धर्म से नाना दिखता है जैसे बिंब एक होने पर भी दर्पण रूप उपाधि अनेक होने से प्रतिम्ब नाना दिखते सूर्य चंद्र आकाश में एक होने पर भी जल भाजन भिन्न भिन्न हो प्रतिम्ब अलग दिखते है तो एक होने पर भी नाना नहीं दिखते और कार्योचने कार्योचन्न होता है नित्य होने पर भी कार्योचन दिखता है नए के लोग आकाश को नित्य मानते हैं घट की उत्पत्ति होने पर कहते घटा आकाश उत्पन्न हुआ घट है उत्पादी घट उपाधि की उत्पत्ति से आकाश में उत्पत्ति भान होती घटा आकाश उत्पन्न घट हो गया घटाकाश नष्ट हो ऐसा कहते तो नित्य होने पर भी आकाश में कार्यत्व भान होता है जिस प्रकार न्याय मत में इसी प्रकार एक ही चैतन्य है उत्पत्ति नाश रहित है किंतु उपाधि की उत्पत्ति नाश होने से उपाधि के धर्म से उसमें भी उत्पत्तिनाश कार्य दिख रहे नानात्व ना कार्यत्व भान होता है सत्यम भाष्य में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये तैत रूप निष्दाया ब्रह्म सत्य है ज्ञान है अनंत है जो सत्य वो नित्य है वो ज्ञान चैतन नहीं है चित्र अनंत अपरिचन्न देश काल वस्तु परिच्छेद रही था देश काल वस्तु परिच्छेद अभाव नहीं किसी काल में उसका अभाव नहीं कोई वस्तु से भिन्न भी नहीं इसलिए वस्तु अपरिचन्न अनंत ब्रह्म अर्थात एक ही उससे भिन्न सब कुछ अध्यस्त है प्रज्ञानम ब्रह्म अवत्य रूप विज्ञानम आनंद ब्रह्म ये गुरुदारण यजुर्वेद जो विज्ञान है वही आनंद है वही ब्रह्म है विज्ञान घन ज्ञान घन ज्ञान शत्रित तो कुछ नहीं आत्मा इत्यादि इत्यादि प्रमाण से। ठीक है मैं। तथा च्रुति विरोधा ते पक्षा है के से उस पक्ष को त्याग करना चाहिए अलग अलग जो मत आया बौद्ध मत वो सब न एक मत त्याज्य श्रुति विरोधा ंचु ज्ञान काले विषया नाम सद्भाव नियमाभाव ज्ञान काल में विषय अवश्य रहेगा ऐसा नियम नहीं है ज्ञान तो सपन में ही भ्रांति ज्ञान है स्मरण है उसमें विषय के बिना भी होता है ज्ञान काले विषया नाम सद्भाव नियमाभाव विषय तो अवश्य रहेगा कोई जरूर नहीं भ्रांति ज्ञान काल में स्मरण काल में स्वप्न में विषय के बिना ज्ञान होते तो, वो ज्ञान तो ज्ञान काले विषय का सद्भाव नियम नहीं और विषय काल सदभाव निषय अवश्य है विषय काल ज्ञान सद्भाव निर्द ज्ञान और विषय का भेद इति विज्ञानवादी पक्षम निराकर विज्ञानवादी पक्ष है वो ज्ञान सत्य तो विषय नहीं मानते ज्ञानी ही घट होता नष्ट होता है उसका निराकरण करते हुए अभ्य विचारा देव ज्ञान से नित्यत्व साधयन ज्ञान नित्य क्योंकि हमेशा रहता है व्यभिचार नहीं होता है कभी रहे कभी नहीं रहे तो व्य विचार होगा अभ्य विचारा देव हम सर्वदा रहने से ज्ञान नित्य ज्ञान से नित्यत्व साधन करते हुए नयादि पक्ष में भी निराकर होती है नयादि पक्ष जो ज्ञान उत्पन्न होता नष्ट होता है उनका पक्ष भी निराकरण करते है यहाँ विज्ञानवादी पक्ष का निराकरण करते हुए न्यायिकादि पक्ष भी निराकरण करते हैं यहाँ इतने करेंगे विषय ज्ञान का भेद है विषय व्यभिचार ही ज्ञान का व्यविचार नहीं होता है ज्ञान हमेशा रहता है ज्ञान नित्य है अव्यविचारी विषय उनसे विषय अनित्य ज्ञान नित्य है ज्ञान काल में विषय रहेगा कोई जरूरी नहीं किन्तु विषय काल में ज्ञान रहता है इसलिए ज्ञान अव्यविचार नित्य है ये बताएंगे स्व व्यचारिषु पदार्थसु यो यहा पदार्थो तथा तथा तस्य तस्य जैतन्यचारिवस्तुचापन्न सरप्यभिचारिषु पदार्थु पदार्थों का स्वरूप्यभिचार तो सर्पथ व्यभिचार तो घटक नष्ट हो गया पट ज्ञानक में पट है कि घट नहीं विचार हुआ पदार्थों का होता है, स्वरूप चैतन्य चैतन्य ज्ञान का व्यविचार नहीं होता है पदार्थों का का विषय चैतन्य ज्ञान का व्यविचार नहीं होता है चैतन्य तो अवश्य रहता है यथा यथा यो यह पदार्थ विज्ञात यो जो जो पदार्थ ये न प्रकार जाने जाते हैं घटपट आदि ये जाते हैं तथा तथा ज्ञामान देव ऐसे ऐसे ज्ञायमान मान है, तो ज्ञान है ही यदि जा पदार्थ जाने जाते हैं तो उसी प्रकार ज्ञाय मान ज्ञामान देव ज्ञान के विषय होते तस्त चैतन्य अभ्यचारी चैतन्य अभ्यचारी तो हुआ हमेशा रहता है और कहेंगे वस्तु है कभी कभी ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञान यदि होता है तो वस्तु है कैसे निश्चय हुआ वस्तु चौबी किंच ज्ञाते इतनी चुपपन वस्तु है और किंच न ज्ञाते किंच न ज्ञाए थे तो वस्तु है कैसे निश्चय करेंगे वस्तु है यदि निश्चय तो वस्तु का ज्ञान हो गया वस्तु चाहती इतने कौन से वस्तु का ज्ञान मान कर ज्ञान हो के बिना शब्द प्रयोग नहीं कर सकते वस्तु है और किंच न ज्ञाए थे ये नहीं हो सकता है इसलिए ज्ञान अव्यभिचारी विषय व्यभिचारी ये सिद्ध ऐसे सिद्ध होता है ज्ञान अनित्य है विषय अनित्य अध्यस्त ही टीका में घट ज्ञान काले पटाभाव संभवात विषय नाम ज्ञान व्यविचारित्व घट ज्ञान काले में पट भाव संभव घट ज्ञान काल में पटभाव संभवात घट ज्ञान काले में पट्टा रहे नहीं रहे कोई बात नहीं और यहाँ कहीं लिखित में पाठ्य टिप्पणी में दे दिया घट ज्ञान काले में घटका भाव संभव है घट ज्ञान कैसे स्मरणात्मक ज्ञान भ्रांति ज्ञान तो घटके भी नहीं हो सकता है घट ज्ञान विषय घट अभाव संभव है विषयानाम ज्ञान व्यविचारितम विषय ज्ञान के व्यविचार ज्ञान रहने पर विषय नहीं रहता है अथवा तो जैसे लिखा है घट ज्ञान काल पटका भाव, तो पटका व्यविचार हुआ पट ज्ञान काल में घट अभाव सता है घट का हुआ किंतु ज्ञान घट ज्ञान हो पट ज्ञान हो कोई ना कोई ज्ञान रहा ज्ञान विषयाना ज्ञान व्यविचारितम ज्ञान के व्यविचार ज्ञान होने पर विषय नहीं रहता है ज्ञान विषय काले अवश्य भाव नियम विषय काल में अवश्य ज्ञान मानना पड़ेगा विषय की सिद्धि ज्ञान बिना नहीं विषय काल विषय है तो अवश्य ज्ञान मानना पड़ेगा अव्यविचारितम्यर्थ विषय नाम अव्यविचारितम विषय में ज्ञान ज्ञानान ज्यान अव्यविचारितम ज्ञान का विचार नहीं हुआ हमें सारा विषय कभी रहे नहीं रहे अभी शंका करेंगे जिस प्रकार कहा घट ज्ञान काल में पट संभव है इसी प्रकार पट काल में घट ज्ञानमस्ती पटकाले में पट ज्ञान हुआ और ज्ञान नहीं रहा पटकाले घट ज्ञानमस्ती तो पटकाले में पट का ज्ञान हुआ घट ज्ञान नहीं रहा तो घट ज्ञान का तो व्यभिचार हो गया घट ज्ञान स्वामी सर नहीं रहता है पट ज्ञान हुआ घट हो गया पुस्तक ज्ञान हुआ हो गया तो ज्ञान तो ज्ञान का व्यभिचार हो गया पटकाले घट ज्ञानमस्ती यदि घट ज्ञान स्यापि घट विषय व्यविचारित तुल्यम पट तो घट ज्ञान स्यापि घट ज्ञान तो हुआ पट रूप विषय होने पर भी घट ज्ञान नहीं रहा तो घट ज्ञान का व्यविचार हुआ पट विषय रहते हुए घट ज्ञान नहीं रहा तो घट ज्ञान का भी व्यविचार हुआ तुल्यम जैसे घट ज्ञान काल में पट नहीं रहा इसी प्रकार पट ज्ञान काल में घट ज्ञान भी नहीं रहा विषय काल में घट ज्ञान काल में पट नहीं रहा तो विषय का सिद्धांत अच्छा करने वाले कहता है समय पट ज्ञान तो नहीं रहा तो घट ज्ञान में भी तो से हो गया इत्याशं स्वरूप भाष्य में दिया स्वरूप व्यविचार्थों का व्यविचार स्वरूपत तो। स्वरूप तो पदार्थ का विचार हुआ घट ज्ञान काल में पट नहीं पट ज्ञान काल में घट नहीं घट स्वरूप का व्यविचार हुआ स्वरूप का विषय का व्यविचार हुआ तो किन्तु ज्ञान का जो तो व्यविचार होता है स्वरूप व्यविचार नहीं है विषय का व्यविचार होता है स्वरूप ज्ञान का स्वरूप तो व्यविचार नहीं है विषय विशिष्ट में हुआ पट काल में घट ज्ञान नहीं घट काल में पट ज्ञान नहीं पट काल में ज्ञान नहीं ऐसा नहीं घट काल में ज्ञान नहीं ऐसा नहीं ज्ञान घटकाल में पट नहीं पटकाल में घट नहीं तो ज्ञान का जो व्यविचार हुआ स्वूपत्व व्यविचार नहीं हुआ विषय विशिष्टत्व व्यविचार हुआ घट घटकाल में पट नहीं पटकाल में घट नहीं घट विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान का व्यवचार हुआ ज्ञान का व्यविचार नहीं हुआ किंतु घट ज्ञान काले पटनास्ति पट ज्ञान काले घटनास्ति घट पट का स्वरूप विषयों का स्वरूपत्व व्यविचार होता है ज्ञान का स्वरूपत्विचार नहीं ज्ञान का तो विचार विषय विशिष्ट होकर इसलिए में क्या स्वरूप में सुभाषमिका है तो ज्ञान से विषय विशिष्टत्व तो रूपे नही व्यविचार ज्ञान का व्यविचार होता है स्वरूप नहीं विषय विशिष्टत्व तो रूपेण पट काले घट ज्ञान नहीं तो घट विशिष्ट ज्ञान नहीं घट विशिष्ट विषय विशिष्टत्व रूपण व्यविचार और विषय का तो विषय से तो स्वरूप विशेष विषय का व्यविचार तो स्वरूप होता है होता है घट ज्ञान काले में पट नहीं पट ज्ञान काले में घट नहीं घट पट विषय का हुआ, ये दोनों विशेष ज्ञान का विचार होता है, विषय तत्व और विषय का विचार होता है स्वरूप स्वरूप पदार्थ होने से वो मिथ्या है ज्ञान नित्य ज्ञान से अव्यविचारी तो ज्ञान अव्यविचारी प्रतिपादन करता है करते हैं भाषा में यथा यथा युव पदार्थ विज्ञाते तथा तथा ज्ञान न उत्पन्न विनिष्ठा दे मेरुगुहा अज्ञा मन त्ञान से अभी ज्ञान भी विचार हो करते कोई उत्पन्न होकर नष्ट हो गया उत्पन्न विनिष्ठा दे बनते उत्पत्ति होकर नष्ट हो गया वो कोई देखा नहीं मेरु गुहा अंतर्वर्ती कोई मेरु पर्वत है वहां कोई गुहा है उसके अंदर कुछ है और कोई देखा नहीं तो ज्ञान के बिना विषेतर हो गया अज्ञा मान्यता तो देव मेरू पर्वत के अंदर गुहा के अंतर्गत कुछ है कोई नहीं जानता है तो तो मानता ज्ञान नहीं रहा विषय तो है गुहा के अंदर कुछ विषय हमको ज्ञान नहीं किसी को ज्ञान नहीं तो ज्ञान के बिना विषय रह गया ज्ञान से आप ही अव्य विचार हो गे हो तो ज्ञान अवश्य रहेगा ऐसा तो कोई जरूर नहीं हुआ गेह के अव्य विचार तो ज्ञान के बिना भी विषय रह सकता है गुहा के अंदर कुछ विषय किसको मारो नहीं ऐसा शंका कं से कहते तस्य अज्ञान यदि मेरु के अंदर गुहा के अंदर कुछ पदार्थ है पदार्थ का ज्ञान यदि नहीं है तो पदार्थ है कैसे खाएंगे आप कहते ज्ञान नहीं किंतु कोई पदार्थ है पदार्थ है तो ज्ञान के बिना पदार्थ है कैसे आप कर सकते यदि तस्य है कहीं गुहा के अंदर कोई पदार्थ है यदि ज्ञान नहीं है तो पदार्थ की सिद्धि कैसे होगी तो सदभाव पदार्थ का सदभाव की सिद्धि नहीं होगी इसे तथा पदार्थ असिध है इसे पदार्थ असिध है इसका ज्ञान नहीं पदार्थ ही असिद है पदार्थ तो निश्चय होगा ज्ञान होने पर पदार्थ निश्चय होगा ज्ञान नहीं तो पदार्थ निश्चित किस होगा यदि ज्ञान नहीं तो पदार्थ सिद्ध यदि किसी प्रकार सुन करके अनुमान के द्वारा ज्ञान करेंगे तो पदार्थ सिद्ध होगा यदि पदार्थ सिद्ध तो ज्ञान हो गया शब्द ज्ञान हो अनुमान ज्ञान हो प्रत्यक्ष हो किसी प्रकार यदि किसी प्रकार ज्ञान नहीं तो पदार्थ ये करके सिखाएंगे इसे तथा तो वस्तु च वस्तु कि न ज्ञाते किंचित वस्तु है कि ज्ञाते न ज्ञाते ऐसा अनुपन ऐसा नहीं बनेगा अर्थात विषय का विचार हो सकता है ज्ञान का विचार नहीं ज्ञान अव्यभिचारी विषय व्यविचारी है ओ भद्रम करने